शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए अब ब्रह्मयज्ञ का वर्णन सुनो द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनो शिष्ट के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है जन्म काल में दुर्गस दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की तत्पश्चात सर्व समर्स महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता श्रोक सृष्टा परमेश जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं भगवान शिव ने उपरयुक्त सात वारों का स्वामी निश्चित किया वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में, में प्रतिष्ठित हैं शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं विष्णुवार के स्वामी बुद्ध हैं ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमुवार के स्वामी शनेश्चर हैं अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है